श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतीस तीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी योग तथा पांडित्य श्याम में भक्तों के संग में आज शुक्रवार है आश्विन की सप्तमी तीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण चिकित्सा के लिए श्याम आए हुए हैं जो मंजिल के एक कमरे में बैठे हुए हैं दिन के नौ बजे का समय होगा मास्टर से एकांत में बातचीत कर रहे हैं मास्टर डॉक्टर सरकार के यहाँ जाकर पीड़ा की खबर देंगे और उन्हें साथ ले जाएंगे श्री राम कृष्ण का शरीर इतना अस्वस्थ तो है परंतु इतने पर भी वे दिन रात भक्तों की मंगल कामना और उनके लिए चिंता किया करते हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से सहास्य आज सवेरे पूर्ण आया था बहुत अच्छा स्वभाव हो गया है मणिन्द्र का प्रकृति भाव है कितने आश्चर्य की बात है चैतन्य चरित पढ़कर उनके मन में गोपी भाव सखी भाव की धारणा हो गई है यह भाव की ईश्वर पुरुष है और मैं मानो प्रकृति मास्टर जी हाँ स्कूल में पढ़ता है उम्र पंद्रह सोलह साल की होगी पूर्ण को देखने के लिए श्री राम कृष्ण बहुत व्याकुल होते हैं परंतु घर वाले उसे आने नहीं देते पहले पहल एक रात को पूर्ण को देखने के लिए वे इतने व्याकुल हुए थे कि उसी समय वे दक्षिणेश्वर से एकाएक एक मास्टर के घर चले आए मास्टर ने पूर्ण को घर से ले आकर साक्षात करा दिया था ईश्वर को किस तरह पुकारना चाहिए आदि बातें उसके साथ करने के पश्चात वे दक्षिणेश्वर लौटे थे मणिन्द्र की उम्र भी पंद्रह सोलह साल की होगी भक्तगण उसे खोखा कहकर पुकारते हैं वह बालक ईश्वर के नाम संकीर्तन को सुनकर भावावेश में नाचने लगता है